श्री श्री चैतन्य चेतावीष्ण्ण्व पयोरासेस्ती स्फुदुपवनाली कलया मोरविंदारण्य स्मरणित प्रेम विवश क्वचि कृष्णावृत्ति प्रचल रस प्रचलरसनो भक्तिरसक स चैतन्य कि पुनरपी दृशोति पदम समुद्र तट के सुंदर उपवन को देखकर प्रभु को बार बार वृंदावन की निभृत निकुंज याद आने लगी उस अनुपम अरण्य के स्मरण मात्र से ही प्रभु प्रेम विवश हो गए उस भक्तिरथित श्री गौरांग की चंचल रचना निरंतर कृष्ण कृष्ण इन नामों की आवृत्ति करने लगी ऐसे वे श्री गौरांग फिर कभी हमारे दृष्टिगोचर होंगे क्या महाप्रभु एक दिन समुद्र की ओर स्नान करने के निमित्त जा रहे थे दूर से ही समुद्र तट की शोभा को देखकर वे मुग्ध हो गए वे खड़े होकर उस अद्भुत छटा को निहारने लगे अनंत जलराशि से पूर्ण सरितापति सागर अपने नील रंग के जल से अटखेलियाँ करता हुआ कुछ गंभीर सा शब्द कर रहा है समुद्र के किनारे पर खजूर ताड़ नारियल और अन्य विविध प्रकार के ऊंचे-ऊंचे वृक्ष अपने लंबे लंबे पल्लों रूपी हाथों से पथिकों को अपनी ओर बुला दे रहे थे वृक्षों के अंगों का जोरों से आलिंगन किए हुए उनकी प्राण प्यारी लताएं धीरे धीरे अपने कोमल करों को हिला हिलाकर संकेत से उन्हें कुछ समझा रही हैं नीचे एक प्रकार की नीली नीली घास अपने हरे पीले लाल तथा भांति भांति के रंग वाले पुष्पों से उस वनस्थली की शोभा को और भी अधिक बढ़ाए हुए हैं मानो श्री कृष्ण की गोपियों के साथ होने वाली रासक्रीड़ा के निमित्त नीले रंग के विविध चित्रों से चित्रित कालीन बीच रही हो महाप्रभु उस मनमोहनी दिव्य छटा को देखकर कर आत्मविस्तृत बन गए वे अपने को प्रत्यक्ष श्री वृंदावन में ही खड़ा हुआ समझने लगे समुद्र का नीला जल उन्हें यमुना जल ही दिखाई देने लगा उस क्रीड़ा स्थली में सखियों के साथ श्री कृष्ण को क्रीड़ा करते न देख कर, उन्हें रास में भगवान के अंतर ध्यान होने की लीला स्मरण हो उठी बस फिर क्या था लगे वृक्षों से श्री कृष्ण का पता पूछने वे अपने को गोपी समझकर वृक्षों के समीप जाकर बड़े ही करुण स्वर में उन्हें संबोधन करके पूछने लगे हे कदम हे निंब अंब क्यों रहे हे मौन गही हे वट उतंग सुरगवीर कह तुम इतउत लही हे अशोक हर शोक लोक हरिशोक लोकमणिपिय बतावहु अहो पनस शुभ सरस मरततीय अमीय पिया बहू इतना कहकर फिर आप ही आप कहने लगे अरिशियों ये पुरुष जाति के वृक्ष तो उस सांवले के संगी साथी ही हैं पुरुष जाति तो निर्दयी होती हैं ये पराई पीर को क्या जाने चलो लताओं से पूछें स्त्री जाति होने से उनका चित्त दयामय और कोमल होता है वे हमें अवश्य ही प्यारे का पता बतावेंगी सखी इन लताओं से तो पूछो देखें ये क्या कहती हैं यह कहकर आप लताओं को संबोधन करके उसी प्रकार अश्व विमोचन करते हुए गदगद कंठ से करुणा के साथ पूछने लगे हे मालती हे जाति जूथ के सुनिहित दे चित मानहरन मनहरन लाल गिरधरन लखे इत हे केतकी इतते कितहु चितय पियरू से कन्द नंदनंदन मंद मुसुक तुमरे मनमूसे फिर स्वतः ही कहने लगे अरे सखियो ये तो कुछ भी उत्तर नहीं देती चलो किसी और से ही पूछें यह कहकर आगे बढ़ने लगे आगे फलों के भार से नवे हुए बहुत से वृक्ष दिखाई दिए उन्हें देख कर कहने लगे सखी ये वृक्ष तो अन्य वृक्षों की भांति निर्दयी नहीं जान पड़ते देखो संपत्तिशाली होकर भी कितने नम्र हैं इन्होंने इधर से जाने वाले प्यारे का अवश्य ही सत्कार किया होगा क्योंकि जो संपत्ति पाकर भी नम्र होते हैं उन्हें कैसा भी अतिथि क्यों न हो प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है इनके प्यारे का पता अवश्य लग जाएगा हाँ तो मैं ही पूछती हूँ यह कहकर वे वृक्षों से कहने लगे हे मुक्ताफल बेल धरे मुक्ता फल माला देखे नयन विशाल मोहना मोहनानंद के लाला हे मंदार उदार वीर करवीर महामति देखे कहूँ बलवीर धीर मनहरन धीर गति फिर चंदन की ओर देखकर कहने लगे यह बिना ही मागे सबको शीतलता और सुगंध प्रदान करता है यह हमारे ऊपर अवश्य दया करेगा इसलिए कहते हैं हे चंदन दुख दंदन सबकी जश्न जुड़ावहू सबकी जरन जुड़ा बहू नंद नंदन जग जगबंदन चंदन हमो बता बहू फिर पुष्पों से फूली हुई लताओं की ओर देखकर मानो अपने साथ के सखियों से कह रहे हैं पूछो रे इन लतनी फूली रही फूलन जोई सुंदर प्रिय के परस बिना अस फूल न होई, प्यारी सखियों अवश्य ही प्यारे ने अपनी प्रिय सखी को प्रसन्न करने के निमित्त इन पर से फूल तोड़े हैं तभी तो ये इतनी प्रसन्न है प्यारे के स्पर्श बिना इतनी प्रसन्नता आ ही नहीं सकती यह कहकर आप उनकी ओर हाथ उठा उठा कर कहने लगी, हे चंपक हे कुसुम तुम्हें छवि सबसो न्यारी नेक बताए जो देव जहाँ हरी कुछ कुंज बिहारी इतने में ही कुछ मृग उधर से दौड़ते हुए आ निकले उन्हें देख देख कर जल्दी कहने लगे हे सखी हे मृग बधू इन्हें किन पूछो अनुसरी डह दह डहे इनके नयन अभी ही को देखे हैं हरी इस प्रकार महाप्रभु गोपी भाव में अधीर से बने चारों ओर भटक रहे थे उन्हें शरीर का होश नहीं था आँखों से दो अश्रुधाराएँ बह रही थी उसी समय आप पृथ्वी पर बैठ गए और पैर के अंगूठे के नक से पृथ्वी को कुदेरने लगे उसी समय आप फिर उसी तरह कहने लगे हे अवनी नवनीत चोर चित चोर हमारे राखे कतहु दुराय बता देव प्राण प्यारे वहीं पास में एक तुलसी का वृक्ष खड़ा था उसे देखकर कर बड़े ही आलात के साथ आलिंगन करते हुए कहने लगे हे तुलसी कल्याणी सदा गोविंद पर प्यारी क्यों न कहो तुम नंद सुवन सो बिथा हमारी इतना कहकर आप जोरों से समुद्र की ओर दौड़ने लगे और समुद्र के जल को यमुना समझकर कहने लगे हे जमुना सब जान बूझ ही तुम हठहीं गहत हो जो जल जग उद्धार ताहि तुम प्रकट भत हो थोड़ी देर में उन्हें मालूम हुआ कि करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को फीका बनाने वाले श्री कृष्ण कदम्ब के नीचे खड़े मुरली बजा रहे हैं उन्हें देखते ही प्रभु उनकी ओर जल्दी से दौड़े बीच में ही मुरछा आने से बेहोश होकर गिर पड़े उसी समय राय रामानंद स्वरूप गोस्वामी शंकर गदाधर पंडित और जगदानंद आदि वहां आ पहुंचे प्रभु अब अर्धबाह्य दशा में थे वे आँखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर कृष्ण की खोज कर रहे थे और स्वरूप गोस्वामी के गले को पकड़ कर रोते रोते कह रहे थे अभी तो थे अभी इसी क्षण तो मैंने उनके दर्शन किए हैं इतनी ही देर में वे मुझे ठगकर कर कहाँ चले गए मैं अब प्राण धारण न करूँगी प्यारे के विरह में मर जाऊँगी हाय दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ता पाए हुए को भी मैं गंवा बैठी राय रामानंद जी भांति भाति की कथाएं कहने लगे स्वरूप गोस्वामी से प्रभु ने कोई पद गाने के लिए कहा स्वरूप गोस्वामी अपने उसी पुरानी तान से गीत गोविंद के इस पद को गाने लगे ललित लवंगलता पर शील न को मलमल मधुकर निखर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे बिहर सरस वसन्ते नित्य युवती जन न समम सक जनश्चुरते उन्मद मदन मनोरथ पथिक वधू जन जनित विलापे अलिकुल संकुल कुसुम समूह निराकुल वकुल कलापे। इस पद को सुनते ही प्रभु के सभी अंग प्रत्यंग फड़कने लगे वे सिर हिलाते हुए कहने लगे आहा विहरति हरिह सरस वसंत ठीक है स्वरूप आगे सुनाओ मेरे कर्णों में इस अमृत को चुवा दो तुम चुप क्यों हो गए इस अनुपम रस से मेरे हृदय को भर दो कानों में होकर बहने लगे और कहो और कहो आगे सुनाओ फिर क्या हुआ स्वरूप पद को गाने लगे मृग मद सौरभ रभस वसन वदन वदल माला थमाले युवजन हृदय विधारण मन सिज नख रुचिकुक जाले मदन मही कनक दंड रुचके सर कुसुम विकासे मिलित सिली मुख पाटल पटल कृत स्मर तूणबिलास महाप्रभु ने कहा आहा धन है रुको मत आगे बढ़ो हाँ स्मर तूर्ण बिलास ठीक है फिर सरुोस्वामी गाने लगे विगलित लज्जित कन कंतन कुंतमुखा जगदबलतरुण वरुणतहासेन निकन कुखाकृतरीता से मधविकापरीमिते नवमलता सुगंध मुनिमन सामी मोहनकारिणी तरुणा तरुणाकारण बंधौ महाप्रभु कहने लगे धन्य है धन्य है अकारण बंधौ सचमुच बसंत युवक युतियों का अकृत्रिम सखा है आगे कहो आगे स्वरूप उसी स्वर में मस्त होकर गाने लगे सूर्य सुरदतिमुक्तलथा परिरह मुकुलित पुलकित चूते वृंदावन विपिने परिसर परिगत यमुना जल पुते श्री जय देव भरित मिद मुद मुदयति हरिचरण स्मृतिसारम सरस वसंत समय भन वर्णन मनुगत मदन विकारम महाप्रभु इस पद को सुनते ही नृत्य करने लगे उन्हें फिर आत्मविस्मृति हो गई वे बार बार स्वरूप गोस्वामी का हाथ पकड़कर उनसे पुनः पुनः पद पदपाठ करने का आग्रह कर रहे थे प्रभु को ऐसी उन्मत्तावस्था को देखकर कर सभी विस्मृत्य बन गए स्वरूप गोस्वामी प्रभु की ऐसी दशा देखकर कर पद गाना नहीं चाहते थे प्रभु उनसे बार बार आग्रह कर रहे थे जैसे तैसे रामानंद जी ने उन्हें बिठाया उनके ऊपर जल छिड़का और वे अपने वस्त्र से वायु करने लगे प्रभु को कुछ कुछ चेत हुआ तब राय महाशय सभी भक्तों के साथ प्रभु को समुद्र तट पर ले गए वहां जाकर सबने प्रभु को स्नान कराया स्नान करा के सभी भक्त प्रभु को उनके निवास स्थान पर ले गए अब प्रभु को कुछ कुछ बाह्य ज्ञान हुआ तब सभी भक्त अपने अपने घरों को चले गए